विवेकानंद साहित्य पत्रावली एक श्री प्रमदा दास मित्र को लिखित वृंदावन 12 अगस्त 1888 सौ मान्यवर अयोध्या से मैं वृंदावन धाम में आ गया हूँ और काला बाबू के कुंज में ठहरा हूँ शहर में मन संकुचित रहता है सुना है राधा कुंड आदि स्थान मनोरम है परंतु वे शहर से कुछ दूर है मेरा विचार बहुत शीघ्र हरिद्वार जाने का है यदि आपके वहां किसी से पहचान हो तो कृपा करके उन्हें आप एक परिचय पत्र मेरे लिए, लिए लिख दें आप यहाँ कब आएंगे कृपया शीघ्र उत्तर दीजिए आपका नरेंद्रनाथ पहला स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम का नाम श्री नरेंद्रनाथ दत्त था श्री प्रमदा मित्र को लिखित श्री दुर्गाशरणम वृंदावन बीस अगस्त 1888 महाशय मेरे एक वयोवृद्ध गुरु भाई जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करके अभी वृंदावन लौटे हैं गंगाधर स्वामी विवेकानंद के गुरुभाई स्वामी अखंडानंद से मिले गंगाधर तिब्बत और भूटान दो बार हो आया है वह बड़ा सुखी है और परस्पर मिलकर आनंद उल्लास से रो पड़ा उसने कनखल में जाड़े के दिन बिताए जो कमंडलो आपने उसे दिया था वह उसके पास अभी भी है वह लौट आ रहा है और इसी महीने में वृंदावन पहुंचने वाला है अतएव उससे मुलाकात करने की आशा से मैंने अपना हरिद्वार जाना कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है शिव जी के उस ब्राह्मण भक्त से जो आपके साथ रहता है मेरा प्रणाम कहें एवं आप भी मेरा प्रणाम ग्रहण करें आपका नरेंद्र श्री प्रमदा मित्र को लिखित ओम नमो भगवते रामकृष्णाय बराहनगर मठ 19 नवंबर 1888 सौ महाशय आपकी भेजी हुई दोनों पुस्तकें मुझे मिली आपका प्रेमपूर्ण पत्र पढ़कर मैं हर्ष से, से ओत प्रोत हो गया वह आपके हृदय की विशालता तथा उदारता का प्रतीक है महाशय मुझ जैसे भिक्षावृत्तिधारी सन्यासी पर जो आप इतनी महती कृपा करते हैं यह निसंदेह मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है आपने वेदांत का उपहार भेजकर न केवल मुझे वरण श्री रामकृष्ण के समस्त सन्यासी मंडल को आजीवन ऋणी कर दिया है वे सब आपको सादर प्रणाम करते हैं मैंने आपसे जो पाणिनि व्याकरण की प्रति मंगाई है वह केवल अपने लिए ही नहीं है वास्तव में इस मठ में संस्कृत धर्म ग्रंथों का खूब अध्ययन हो रहा है वेदों के लिए तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि उनका अध्ययन बंगाल में बिल्कुल छूट गया है इस मठ में बहुत से लोग संस्कृत जानते हैं और उनकी इच्छा है कि वे वेदों के संगितादि भागों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें उनकी राय है कि जो काम किया जाए उसे पूरी तौर से किया जाए मेरा विश्वास है कि पांडिनी व्याकरण पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किए बिना वेदों की भाषा में पारंगत होना असंभव है और एकमात्र पांडिनी व्याकरण ही इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है इसीलिए अच्छा आप स्वयं एक बड़े विद्वान हैं अतः हमारे लिए इस विषय में निर्णय अच्छी तरह कर सकते हैं अतः यदि आप समझते हैं कि पाणनीकृत अष्टाध्यायी हमारे लिए सबसे अधिक उपयुक्त है तो उसे भेज हमें आप जीवन भर के लिए अनुग्रहित करेंगे इस विषय में मैं यह कह दूं कि आप अपनी सुविधा और इच्छा का अवश्य स्मरण रखें इस मठ में अध्यवसायी योग्य और कुशाग्र बुद्धि वाले मनुष्यों की कमी नहीं है मुझे आशा है कि गुरु कृपा से वे अल्पकाल में पाणनीय पद्धति में पारंगत होकर बंगाल में वेदों का पुनरुद्धार करने में सफल होंगे मैं आपकी सेवा में अपने पूज्य गुरुदेव के दो फोटो और उनके कुछ उपदेशों के दो भाग जिन्हें किसी सज्जन ने संकलित और प्रकाशित किया है भेजता हूँ इन उपदेशों में आपको घरेलू शैली मिलेगी आशा है आप इन्हें स्वीकार करेंगे मेरा स्वास्थ्य अब काफ़ी ठीक है आशा है प्रभु कृपा से मैं दो तीन महीनों में आपसे मिल सकूँगा आपका नरेंद्र नाथ